अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस प्रथम प्रकर, प्रथम प्रकरण का हम लोग विचार कर चुके हैं कुछ नवम कंडिका से पूर्ववर्ती अष्टम कंडिका तक नवम नवमकंडिका के भी मूल मूल का विचार हो गया है भाष्य के विचार का प्रारंभ हुआ था यहां प्रजापति का जो प्रथम कार्य है मिथुन रई प्राण आत्मक और इसका सर्जन प्रजापति ने किया इस अभिप्राय से कि यह मेरी अनेकों प्रकार की प्रजा का सर्जन करेंगे रई प्राणात्मक मिथुन को प्रजापति ने उत्पन्न किया था तो ये मिथुन कैसे समस्त प्रजा का निष्पादक बनता है इस आकांक्षा को शांत करने के लिए यह बताया जा रहा है कि समवसर आदि द्वारा प्रजापति का प्र, क्या नाम प्रजापति का प्रथम कार्य मिथुन ही सब का सर्जक है उत्पादक है सर्व कारणत्व सर्व सर्वसृष्टित्व मिथुन में इस प्रकार समवसराती द्वारा संपन्न होता है। ये दिखाने के लिए संवत्सरो वे प्रजापति इत्यादि नवम कंडिका के प्रथम वाक्य में ये कहा कि मिथुनात्मक प्रजापति का कार्य संवत्सर होने के कारण प्रजापति रूप ही संवत्सर भी है पहले मिथुन रूप है कार्यकारणी और अभेद के अनुसार और मिथुन आत्मक बनकर के परंपराया प्रजापति रूप है तो केवल यानी इनमें संवत्सर में मिथुनात्मक प्रजापति रूपता को सिद्ध करने के लिए यह बताया गया था कि तिथि और अहोरात्र का समुदाय ही तो संवत्सर है जो मिथुन का कार्य है और इस संवत्सरूप कार्य का उत्पादक रई शब्दित चंद्रमा प्राण शब्दित आदित्य कैसे बनता है ये समझाने के लिए भाष्कर भगवान ने प्रथम भाष्य में संवत्सर का स्वरूप बताया एक संघात रूप समूह रूप तिथियों का समूह और आपके अहोरात्र का समूह यही है संवत्सर और इस समूह के जो समूही हैं यानी अवयव है, है तिथि और अहोरात्र इनके निर्वर्तक हैं रई और प्राण रई शब्दी तो चंद्रमा से निर्वर्त्य है तिथिया तो चंद्र निवर्तय तिथि समूह रूप संवत्सर होने से माना जाएगा चंद्र से निर्वर्तिय संवत्सर है और अहोरात्र प्राण शब्दित आदित्य से निवर्त्य हैं और उनका समूह रूप संवत्सर को भी माना जाएगा आदित्य से निर्वर्त्य इस प्रकार मिथुन निर्वर्त्यत्व निर्वर्तत्व संवत्सरात्मक काल में है और ये जो केवल तिथि निर्वर्तकत्व तथा अहोरात्र निर्वर्तकत्व मिथुन में होने मात्र से संवत्सर रूपता सिद्ध होगी ऐसी बात नहीं है संवत्सर मिथुनात्मक होगा मिथुन निर्वर्ती होने से और उसमें मिथुन निर्वर्तित्व तो संवत्सर में मिथुन निर्वर्त तिथि तथा अहोरात्र का समूह रूप होने मात्र से नहीं और भी एक प्रयोजक बताया जा रहा है संवत्सर के मिथुनात्मक प्रजापति रूप होने में और एक प्रयोजक बताया जा रहा है तस् आयने दक्षिण उत्तरंच इस वाक्य से इस वाक्य के अवतरण के रूप में एक प्रश्न भाष्य में भास्कर भगवान करते हैं कि तत्थम एने तत संवत्सर में मिथुनात्मक प्रजापति रूपता कैसे है मिथुन रूपता कैसे है एक तो मिथुन अनुवर्तय तिथि अहोरात्र समूह रूप होने से मिथुनात्मक है संवत्सर ये कहा इससे अतिरिक्त भी कोई प्रयोजक है जो में मिथुनात्मक मिथुनात्मकत्व तो को सिद्ध करता हो बताता हो ये इससे आकांक्षा की गई। इसलिए तत्क इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं न केवलम तिथ्यादि द्वारा चंद्रादि निवर्तव संवत्सर किंतु इति इति तस्य आयने अयनद्वराती वक्तने वाक्य तत्प्रश्नपूर्वक व्याचे तत इति। तो चंद्रादित्य चंद्रादि निर्वर्त्यत्व संवत्सर केवलम तिथ्यादि द्वारा न ऐसा अनु करना तो चंद्रादि इसमें चंद्रादि में आदि शब्द से आदित्य को ले ला या तो ते छूट गया है ये समझना नहीं तो आदि शब्द है तो उससे पूरे आदित्य को लेना तो चंद्रादि निर्वर्तित्व इसमें चंद्रादि में आदि शब्द मिथुन का जो दूसरा अवयव है आदित्य उसका परामर्शक है इसलिए चंद्रादि निर्वर्तत्व संवत्सरस्य का अर्थ हुआ चंद्र और आदित्य रूप मिथुन कार्यत्व संवत्सर में केवल तिथ्यादि द्वारा मात्र है ऐसी बात नहीं तो कहा फिर क्या है तो कहते किंतु आयन द्वय द्वारा भी तो जैसे तिथ्यादि द्वारा संवत्सर में चंद्रादित्य निर्वर्तित्व है ऐसे आयन द्वारा भी चंद्रादित्य निर्वर्तित्व संवत्सर में आएगा इस दृष्टि से कहा कि आयन आयनद्व द्वारा वक्तुम यह बताने के लिए तस्य आयने तयने वाक्य मूलकंडिका में है तस् दक्षिण उत्तरंच यह बताता है कि चंद्र तथा आदित्य निवर्त आयन द्वय हैं और इन अयन द्वयात्मक संवत्सर हैं जैसे तिथि समूह रूप समूह रूप संवत्सर हैं ऐसे अयन द्वयात्मक भी संवत्सर हैं तो संवत्सर के अवयव रूप अयन दय भी इन्हीं आदित्य तथा चंद्रमा से निर्वर्त्य हैं इसलिए भी संवत्सर को मिथुन कहा जाता है, मिथुन कार्य कहा जाता है, <coughs> और तत्प्रश्न पूर्वक व्याचे इसमें तत् शब्द से लेंगे उस वाक्य को तत् वा, तत आयन द्वारा प्रजापति निर्वर्तित्व संवत्सर में बताने वाला वाक्य और उसका व्याचे यानी व्याख्यान करते हैं तद व्याचष्ट और उसके व्याख्यान के लिए पहले प्रश्न किया कि तत्कथम यानी संवत्सर में आ, मिथुन निर्वर्तत्व कथन तत्कथम में तत्शब्द का अर्थ है मिथुन निर्वर्तत्व संवत्सर का कथम यानी केन प्रकार उक्त प्रकार से भिन्न और भी कोई प्रकारांतर है जो मिथुन निर्वर्तित्व संवत्सर में बता दे ये तत्क का अर्थ निकलेगा अब भाष्य है? अच्छा हाँ तो इति इसमें तत्कथम का अर्थ टीकाकार ने लिखा है चंद्रादित्य निर्वर्तित्व कुतो हेतुअतरा उक्त जो हेतु है अहो तिथ्यादि द्वारा मिथुन निर्वर्त्यत्व संवत्सर में इससे अतिरिक्त भी कोई हेत्वअर है जो मिथुन निर्वर्त्यत्व संवत्सर में बता सके ये यहाँ पर पूछा गया हेतु तो बताया जा रहा है तस्य आयने इसमें तस्य यह सर्वनाम संवत्सर का परामर्शक है इसलिए का अर्थ कर दिया संवत्सर और प्रजापते है कौन सा क्या कौन संवत्सर तो मिथुन द्वारा प्रजापति का कार्य होने से प्रजापति रूप जो संवत्सर मूलतः जितना भी स्थूल कार्य है वह सब प्रजापति का कार्य है ना इसलिए प्रजापति और कार्य का वास्तविक स्वरूप उसका कारण हुआ करता है इसलिए सभी स्थूल कार्य में प्रजापति रूपता है इसलिए संवत्सर को भी प्रजापति रूप ही कहा जाएगा प्रजापति का साक्षात कार्य हुआ मिथुन और मिथुन का कार्य संवत्सर होने से प्रजापति रूप है संवत्सर और उस प्रजापति रूप संवत्सर के आयने यानी मार्गो दौ तो दो मार्ग हैं दो अयन हैं ओ कौन है तो दक्षिण दक्षिण मार्ग तथा उत्तर मार्ग यानी दक्षिणायन उत्तरायण तो द्वे प्रसिद्धे अयने शन मास षण्मा दक्षिणेन उत्तरेण याति सविता केवल कर्मी ज्ञान संयुक्त कर्म लोकात तो ये कहते हैं तो ये जो दो हैं ये शास्त्र में प्रसिद्ध है तो देश प्रसिद्ध ही आयने और उनका क्या स्वरूप है आयन द्वय का तो कहते हैं शन मास लक्षण यानी शन मासात्मक ज्येष्ठादि से कार्तिक तक और मार्ग से वैशाख तक ज्येष्ठ से लेकर के कार्तिक तक होता है दक्षिणायन और मार्ग से लेकर के वैशाख तक होता है उत्तरायण तो इसलिए शन मास मासण द्वे अयने प्रसिद्ध ही यानी तो शास्त्र में जो शन मसात्मक दो अयन प्रसिद्ध है वही दो अयन यहां पर अयन शब्द से लेना है और आगे कहते हैं कि याभ्याम दक्षिणे न उत्तरेण च याती सविता तो याभ्याम अयनाभ्याम और वो दो अयन कौन हैं तो दक्षिणे न उत्तरेण यानी दक्षिणायन उत्तरायन ये जो दो अयन हैं तो दक्षिणायन से दक्षिण दिशा में सविता जाता है यानी ज्येष्ठ मास से लेकर के कार्तिक मास तक सूर्य का उदय पूर्व और दक्षिण के बीच में होता है अग्नेय कोण में एक प्रकार से दक्षिण आयन कहलाता है इसलिए ये कहते हैं कि याभ्याम इसमें से एक प्रथम लेना दक्षिणायन तो दक्षिणायन से सूर्य दक्षिण के ओर जाता है क्या मतलब उस समय उदय और अस्त भी सीधा न होकर के हो जाता है दक्षिण के ओर झुका हुआ सा और उत्तरायण मार्ग से उस समय ईशान कोण से उदित होता हुआ वायव्य कोण में अस्त होता हुआ सा प्रतीत होता है इसलिए कहा कि याभ्याम दक्षिणेन या दक्षिण उत्तरेन चविता क्या किस लिए जाता है क्या करता हुआ जाता है यह सविता यानी संवस क्या नाम मिथुन का एक अवयव प्रजापति का जो कार्य है और उसका अवयव है आदित्य प्राण सविता वह क्या करते हुए उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग से जाता है तो कहते निष्पादय उत्पादय लोकान का अर्थ है कर्म फला लोक है फल लोक्यन्ते इति लोका ऐसी उत्पत्ति करते लोक शब्द की तो अर्थ निकलता है जिसका अनुभव किया जाता है वह सुख दुख हाँ। और यह जीव सुख दुख का अनुभव करता है और वो सुख दुख का कर्म युत्पत्ति करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ निकलेगा सुख दुख और उससे भी लेना है उसके निमित्त भूत जो स्थान विशेष तथा उस स्थान विशेष की वस्तु विशेष इसलिए लोक लोक्यन्ते कर्म फलानी अनुभुयन्ते ये आ, येशु। ऐसे अधिकरण अर्थ में भी लोक शब्द बनेगा तो प्राणी अपने द्वारा किए हुए कर्म उपासना का फल जहां पर रह करके करते आ, अनुभव करता है वह स्थान और उन स्थानों में फिर सुख दुख का अनुभव करने के लिए निमित्तभूत भूत वस्तुएं वे भी सब लोक शब्द से ग्राह्य हैं। इसलिए लोक का अर्थ निकला सुख दुख सुख दुख का भोगायतन और सुख दुख के भोग में निमित्त भूत वस्तु विषय ये सब लोक शब्द से ग्राह्य हैं और इनको विदधत का अर्थ है उत्पादयत इनका उत्पादन करता हुआ या विभाजन करता हुआ प्राणियों के लिए जिन प्राणियों का जिस प्रकार का कर्म है जिस प्रकार का चिंतन है उन उन प्राणियों को वैसा वैसा सुख दुख भुगवाने के लिए स्थान और वस्तुओं का विभाग करके देने वाला वो है एक प्रकार से देता हुआ ये जाता है और विदधत में क्षत्र प्रत्यय है अर्थ में मानेंगे तो दक्षिणायन तथा उत्तरायन मार्ग से सूर्य का आज वो गमन हो रहा है इन इन दिशाओं में किस लिए हो रहा है तो माना जाएगा वो अर्थ में क्षेत्री प्रत्यय होने से लक्षण हेतु तो क्रिया के अनुसार और हेतु फल भी बनता है उद्देश्य भी बनता है तो लोकान विदधत यानि प्राणियों को उनके किए हुए कर्मों का फलोप जिस स्थान विशेष और निमित्त विशेष से हो सकता है ऐसे स्थान विशेष तथा निमित्त विशेष का विभाग करता हुआ विभाग करने के लिए वो दक्षिणायन से और उत्तरायन से सूर्य का गमन होता रहता है या तो प्रत्यह प्रतिदिन जाता है गरें गरें गरें। हां? गरें गरें गरें। हां? तो काल तो ही है देश वस्तु और काल तीनों निमित्त बनते हैं औतिथ्य आदि का निर्वर्तक बन रहा है तो काल का ही निर्वर्तक है तो ये लोक यानी कर्मफल कर्मफल के स्थान वस्तु ए, इन सब का विभाग किसके लिए कर रहा है तो कहते केवल कर्मिणाम और ज्ञान संयुक्त कर्मवतान तो केवल कर्मानुष्ठान करने वाले और ज्ञान संयुक्त कर्मवताम से लेना समुच्चय अनुष्ठाई कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करने वाले इनको इनके लोकान विदधत फल तथा फल के निमित्त भूत का विभाग करता हुआ उत्तरायन तथा दक्षिणायन से सूर्य प्रत्यह गमन करता है पर बताया जा रहा थोड़ी टीका है टीका को देखिए केवल कर्मिणाम लोकान विदधत दक्षिणे नाती अलग अलग करके बता रहे हैं दक्षिण मार्ग से कब जाता है तो केवल कर्मी नाम लोकान विदधत याति तो केवल जो कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उनको उन, क, उनके द्वारा अनुष्ठित कर्म का फल और उस फल का जहाँ उपभोग करना है वह स्थान विशेष और वस्तु विशेष का विभाग करता हुआ विभाग करने के लिए दक्षिण मार्ग से जाता है और ज्येष्ठादि और ज्ञान संयुक्त कर्मवता लोकान विदधत उत्तरीयन याति समुच्चय कारी को समुच्चय का फल तथा उसका स्थान विशेष का विभाग करता हुआ करने के लिए उत्तरायण मार्ग से सूर्य का गमन होता है इस प्रकार का अन्वय करना मूलभाष्यस्त वाक्य का सविता ये उपलक्षण है केवल सविता ही जाता है ऐसा नहीं सविता भी और चंद्रमा भी इसलिए टीकाकर कहते हैं सविता इति मिथुन तो आ, केवल चंद्रमा नहीं है आ, क्या ना, सूर्य नहीं है ना चंद्रमा सूर्य रूप है इसलिए सविता शब्द चंद्रमा का भी उपलक्षण है हाँ। कालात्मक जो आयन है कालात्मक जो आयन है वो तो सूर्य की जो राशि में गति है उसको लेकर के होता है और ये जो राशियों का आ, वो चलता है राशि में संक्र, संक्रमण तो होगा सूर्य का और चंद्रमा का भी होता है चंद्रमा भी तो एक राशि से दूसरे राशि में दूसरी राशि से तीसरी राशि में जाता है ना और ये मार्ग रूप जो चंद ये है उत्तरायन दक्षिणायन एक तो कालात्मक भी है अयन और ये जो है मार्गात्मक भी है ना ये मार्ग की देवता भी है तो उसमें चंद्रमा को भी लिया जा रहा है वो दक्षिण मार्ग में ले जाने के लिए एक चंद्र स्थान भी है ना इसलिए चंद्रमा भी उपलक्षण और मिथुन को लेना है ना मिथुन निर्वर्तित्व तो दिखाना है संवत्मक काल में मुख्य तो तस् आयने द्वे ये वाक्य आया किस चीज के लिए तो मिथुन निर्वर्तित्व संवत्सरात्मक काल में दिखाने के लिए अयन द्वारा भी मिथुन निर्वर्तित्व इनमें है और ये मास संात्मक है आपके अयन कालात्मक लेते हैं तो और उस काला आ, आ, मास में तिथि समूह रूप है मास जैसे तिथि समूह रूप संवत्सर है ऐसे तीस तिथियां, तीस तिथियों का समूह ही तो मा, मास है और ऐसे छह मासों का समूह अयन है उसको लेकर के अयन में भी चंद्र निर्वर्तित्व आ जाता है और अयन निर्वर्तित्व द्वारा संवत्सर निर्वर्तित्व भी चंद्रमा में भी आएगा ये दिखाने के लिए सविता के साथ चंद्रमा को भी ले रहा है नहीं तो खाली मिथुन निर्वर्तित्व तो न आकर के मिथुन अंतपाति जो एक अंश है आदित्य प्राण तन निर्वर्तित मात्र माना जाएगा अयन दिखाना है ये मिथुन मिथुनात्मक प्रजापति से सृष्ट संवत्सर का आ, प्रयोजक यत्वअर एक अयन भी है इसलिए दोनों में भी दिखा आयन हेतु तो दिखाना है हाँ। रात्रि में ऐसा चंद्रमा का भी होता होगा दक्षिणायन में इस तरफ और अभी मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया वैसा लेकिन क्या होता है ये तो उत्तरायण में चंद्रमा किस तरफ और दक्षिणायन में किस तरफ होते है तो ये चंद्रमा चंद्रमा का भी उपलक्षण है सविता अयन तो शन मासमक है करके कहा था भाष्य में शनमास मास आयने। तो कौन से मासात्मक दक्षिणायन है कौन से छ मासात्मक उत्तरायण है उसे भी टीकाकार कहते हैं कि ज्येष्ठादि दक, दक्षिणा ज्येष्ठादि छे महीने दक्षिणायन कहलाते है ज्येष्ठ से प्रारंभ करते हैं तो कार्तिक तक छ महीने हो जाते हैं और मार्गशीर्ष शादी आदि उत्तरायणम तो मार्गशीर्ष से लेकर के वैशाख तक ये उत्तरायन होता है छ मासुति सुप्रसिद्ध शु प्रसिद्धे ये श्रुति में प्रसिद्ध है तत कर्मी लोकान्धा तेदिणो मत तयो अयनयो इति तद्द्वारा संवत्स निर्वर्तित्व इत्य तो ये जो मूल प्रश्न था तत्कथम से यानी दूसरा कोई हेतु अंतर है जो मिथुन निर्वर्तित्व समस्तर में बताता हो तो उसका वो उत्तर यहां पर दे रहे हैं कि ततच कर्मिणाम ये कर्मिणाम उपलक्षण है और समुच्चय का भी यानी केवल कर्मी तथा कर्म उपासना समुच्चय समुच्चयारी के जो लोक है याने फल हैं और फल के निमित्तभूत तो स्थानादी हैं उनको विधातुम उनका विभाग करने के लिए केवल कर्मी को स्वर्ग और समुच्चय कारी को ब्रह्मलोक इस प्रकार का विभाग करने के लिए तयोर दक्षिण उत्तराभ्याम मार्गाभ्याम गमनाथ तय यानी चंद्रमा और आदित्यो तय चंद्रादित्यो तयो यह सरोनाम चंद्र और आदित्य का परामर्शक है तो चंद्र और आदित्य का दक्षिणायन तथा उत्तरायन से गमन क्यों बताया तो कहते हैं इसलिए बताया गया कि केवल कर्मी तथा समुच्चय कारी के फल का उनको अलग अलग विभाग से लाभ कराने के लिए इनका उत्तरायन दक्षिणायन से गमन बताया गया तो मार्ग अभ्याम गमनाथ तन द्वये प्रसिद्धे तो जब दक्षिण मार्ग से जाते हैं ये दोनों तो दक्षिणायन होता है यह टीकाकार तयोहो ऐसा द्विवचन करके चंद्र और आदित्य इन दोनों का भी गमन बता रहे है ना जेष्ठ से लेकर के कार्तिक तक केवल सूर्य का ही दक्षिण की आ, के ओर झुका हुआ सा गमन नहीं होता तयो शब्द से चंद्रमा को भी लेना है इसलिए थोड़ा सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा हम लोगों को चंद्रमा की गति को ज्यादा ध्यान से नहीं देखा न, इन महीनों में कहा पर अभी दक्षिणायन चल रहा है चंद्र का उदय और अस्त बराबर पूर्व के ओर ही होता है या थोड़ा दक्षिण के ओर झुका हुआ रहता है ये सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा टीकाकार तो कह रहे हैं कि शास्त्र में दोनों का भी इन छह मासों में दक्षिणायन के ओर और, और मास में उत्तर के ओर वो होता है गमन तन निमित और उसी गमन निमित्तक तथ से लेना सूर्य और चंद्रमा का जो गमन है इसी गमन को लेकर के की प्रसिद्धि ज्येष्ठादि कार्तिक पर्यंत दक्षिणायन है क्यों तो दक्षिण दिशा से गमन होता है चंद्र और सूर्य का इन मासों में इसलिए इन मासों की दक्षिणायन करके प्रसिद्धि है और मार्गशीषादी छह मासों में चंद्र और आदित्य का गमन उत्तर दिशा से होता है इसलिए इनका ये इन छह महीनों का उत्तरायण यह नाम प्रसिद्ध है तो दक्षिणायन उत्तरायण में निमित्त बना सूर्य और चंद्रमा का दक्षिण दिशा उत्तर दिशा से गमन इसलिए तन निमित्त तत्वात्मे तत्का अर्थ है ये चंद्र तथा आदित्य का जो दक्षिण तथा उत्तर दिशा से गमन इसी निमित्त तक वो द्वय दसिद्ध है दो आयनों की प्रसिद्धि हुई और तन निर्वर्तित इति तो तन निर्वर्तित्व में लेना मिथुन को तो इस प्रकार ये अयनद्वय में तयोहो अयन यानी दक्षिणायन उत्तरायन में तन निर्वर्तित्व है यानी चंद्रमा तथा आदित्य निर्वर्तित्व है मिथुन निर्वर्तित्व है और मिथुन निर्वर्तित्व अयन तो में होने से तद द्वारा इसमें तत्शब्द से लेना आयनद्वय को आयन द्वारा अयन द्वय द्वारा संवत्सर ते मिथुन निर्वर्तित जैसे तिथ्यादिव द्वारा संवत्सर निवर्तव आया मिथुन में ऐसे मिथुन में अयन दिवर्तित्व होने से भी आ, मिथुन मिथुन आयन द्वय में होने से भी संवत्सर में आयन द्वय द्वारा मिथुन निर्वर्तित्व सिद्ध होगा ये यहां पर कहा गया अब कथम इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि चंद्रादित्यो कथम लोक विधायकत्वम इति पृछति कथम तो ये जो भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा ना कि लोकान विदधत केवल कर्मिणा ज्ञान संयुक्त कर्मवतांच लोकान विदधत याति ये जो कहा इसका उत, आ, ये प्रश्न किया जा रहा है उत्तर दिया जाएगा तद ये हई तद इष्टापूर्ते इत्यादि वाक्य से उसका ये अवतरण है टीका भाष्य में कथम ऐसा और टीका चंद्रादित्यो कथम लोक, लोक विधायक तो चंद्र और आदित्य रूप मिथुन में लोक अने लोक निर्वर्तव कैसे हैं मिथुन में इति पृछती यह कथम इस शब्द से पूछा गया यानी चंद्रादित्य में लोक विधायकत्व का उपादन करने के लिए मूल कंडिका में तद ये, यह, ये हवई तद इष्टापूर्ति इत्यादि वाक्य आ रहा है। उसका अवतरण एक प्रश्न के रूप में कथम इस शब्द से लिखा गया अब तत् इत्यादि से व्याख्या की जा रही है मूल कंडिकास्थ उस वाक्य की तद ये ह वै इति उपासते इत्यादि वाक्य का व्याख्यान भाष्य में प्रारंभ हो रहा है उस वाक्य में प्रथम पद है उसका अर्थ कर दिया तत्र, और तत्र का भी अर्थ कर दिया ब्राह्मणादि सु तो तत् सर्वनाम तत्र अर्थ में है और तत्र प्रत्यय है सप्तम अंत से तेषु इसका भी अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार अवतरण टीक, को देखिए पहले कि चंद्रादित्य निवर्त्य दक्षिण उत्तरायण द्वारा लोक प्राप्ते हे प्राप्यस्य लोकस्य अपि चंद्रादितमकवाच्च तय तद इति तद ये हाद्यन पिहर ते कद्रादीत्य निवर्त दक्षिण द्वारा लोक प्राप्ते हे तो चंद्र और आदित्य के द्वारा निर्वर्तित जो चंद्रोरादितकेत दक्षिणायन है इनी से लोक की प्राप्ति होती है यानि कर्म फल तथा समुच्चय का फल प्राप्त होता है स्वर्गादि की प्राप्ति होती है इसलिए प्राप्य से लोकस्य तो प्राप्य जो कर्म का फल है स्वर्ग और समुच्चय का फल है ब्रह्मलोक ये प्राप्य लोक भी चंद्रादित्यात्मकवाच्च तो प्राप्य जो स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक है इनमें भी चंद्रात्मकत्व और आदित्यात्मकत्व है स्वर्ग को चंद्रमस कहा जाता है और आदित्य रूप कहा जाता है ब्रह्मलोक को क्योंकि ब्रह्म लोक के अधिपति की उपाधि है आदित्य मंडल समष्टि प्राण ये आदित्य है ना प्राण ही सूत्रात्मा कहो हिरण्यगर्भ कहो प्रजापति कहो वो है तो हाँ हा, हा, स्वर्ग को चंद्रलोक कहते हैं तो लो आ, प्राप्यस्य प्राप्य लोकया चंद्रादित्य निर्वर्त्य उत, दक्षिणायन उत्तरायन से प्राप्य जो स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक है ये भी चंद्रूप तथा आदि तो चंद्रादितमकवाच्चोको तयक तो तयो हो तय यानि हो तद विधायक यानि लोक विधाय इति इस अर्थ को तद ये तदय हवा इत्यादि वाक्य न पिहरती इस अभिप्राय से तद ये हवा इत्यादि वाक्य से कथम इससे जो प्रश्न किया गया उस प्रश्न का परिहार करते हैं ये उत्तर बता करके कि ये आयन द्वय हैं चंद्र आदित्य से निर्वर्त हैं और उन चंद्रादित्य से आयन द्वय से प्राप्य जो स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक हैं ये चंद्रात्मक तथा आदित्यात्मक होने से इनको कहा जाता है चंद्रादित्य निर्वर्त्य आ, इस अभिप्राय से तत तत् इत्यादि से परिहार किया जा रहा है अब भाष्य को देखिए हाँ, परिहार का मतलब आक्षेप का परिहार आक्षेप यानी प्रश्न है वहां तो जो प्रश्न किया गया उस प्रश्न का समाधान किया जाता है उत्तर बताकर के तो तत ये मूल में प्रथम पद है उस वाक्यस्थ उसका अर्थ कर दिया तत्र तत्र का भी अर्थ करते हैं ब्राह्मणादि सु और ये निर्धारण में सप्तमी है इसलिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण चतुष्टय हैं इनमें से कोई न कोई वर्ण विशेष में उत्पन्न हुआ जो शरीर विशेष है उसके साथ तादात्म्य करने वाला अपने आप को इन वर्ण चतुष्टय में से किसी न किसी एक वर्ण विशेष समझेगा तो ब्राह्मण ब्राह्मणादिशु यानी चार वर्णों में से जिस वर्ण में उत्पन्न हुए शरीर में आत्माभिमान कर रहा है उस वर्ण वाला मैं हूं ऐसा अभिमान करने वाला फिर उस वर्ण से वर्ण उचित शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्म है वह करेगा वो और आदि शब्द से आश्रम को भी लेना जो चार आश्रम हैं उन चार आश्रमों में से शरीर रूपी उपाधि जिस आश्रम को स्वीकार करके रह रही है उस उपाधि में तादात्म अभिमान करने वाला अज्ञानी जीव भी अपने आप को तदाश्रमी समझेगा तो ब्राह्मणादि वर्णाभिमानी तथा आश्रम अभिमानी, जो मनुष्य है शास्त्राधिकारी शास्त्र के अधिकारी तो ये वर्णाभिमानी आश्रम अभिमानी है ना? चारों वर्णों के चारों आश्रमों के कर्तव्य का अकर्तव्य का निरूपण शास्त्र करता है कि इस इस वर्णाभिमानी को आश्रम अभिमानी को यह यह कर्तव्य है यह यह अकर्तव्य है तो उसमें से जिस वर्णाभिमानी तथा तो आश्रम अभिमानी के लिए जिन इष्टादी कर्मों का शास्त्र विधान करता है उन इष्टादी कर्मों का अनुष्ठान करने वाले ये शब्द से लेना है तो तत्र शब्द का तो अर्थ हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणादिशु यहां तक और ये से निकलेगा अपने अपने वर्ण तथा आश्रम आश्रम का अभिमान करने वाले कर्मी और तद उपासते तदउपास वही तद उपासते में ये शब्द मूल में तो हैं तद इष्टापूर्ते कृतम उपास पर हई तत् ऐसे तीनों क्रम से है न मूल में ये के बाद में तो उसमें से तत् इस सर्वनाम का अन्वय भगवान भाष्यकार करते हैं वह क्रिया विशेषण होने से उपासते क्रिया के साथ है और उपासते क्रिया का अर्थ निकलेगा अनुतिष्ठन्ति अनुतिष्ठन्ति तो ब्राह्मणादिशु ये अनुतिष्ठन्ति तो तत्द वर्णाभिमी मनुष्यों में से जो मनुष्य अपने उस कर्तव्य का अनुष्ठान करते हैं वह कर्तव्य कौन है तो उसे बताया गया इष्टापूर्त और इति शब्द से इसे आगे कह रहे हैं तो इसलिए पहले कहा कि तद उपासत इति क्रिया विशेषण द्वितीय तत्शब्द भाष्य में है इस वाक्य में कुल मिलकर के दो शब्द हैं एक प्रारंभ में है और एक वय के बाद और इष्ट के पहले है उसमें से द्वितीय तत्शब्द हैं वह के बाद वाला वह इस क्रिया का विशेषण है इसलिए क्रिया ये कहा इष्टापूर्त इसमें है द्वंद्व समास उस द्वंद्व समास का विग्रह करके बताया टीकाकार ने भाष्यकार ने कि इष्टचपूर्त इष्टापूर्ते ये इष्टच पूर्तच ये लौकिक विग्रह है और समास होकर के बनता है इष्टापूर्ते इसमें वो इष्ट में ट को दीर्घ हो जाता है टकार उतरती आकार को तो इष्टापूर्ते बना और ये कृतम इति उपासते मूल में उपासते के पहले इति शब्द है ना उसे भाषकर भगवान ने इष्टापूर्ते के पास में जोड़ दिया इष्टापूर्ति इत्यादि लिख रहा है ना तो इत्यादि में इति शब्द तो भाष्य में जो लिखा गया है वह मूल में ही उपासते के पास में जो है वो इधर ला करके लिखा है और उसका अर्थ कर दिया उस शब्द का आदि इसलिए इष्टापूर्ते आदि और उस आदि शब्द से लिया जाएगा दत्त को तो इष्टापूर्त और दत्त ये तीन प्रकार का कर्म है शास्त्र के द्वारा विहित तत्त वर्णाश्रम अभिमानी के लिए शास्त्र के द्वारा विहित तीन प्रकार का कर्म है और इन तीन प्रकार के कर्म को कृतम एवं उपासते कृतम का अर्थ है कर्तव्य समझ करके जो करते हैं कृतम एवं इसमें एवं व्यावर्तक है उपासना का <coughs> केवल कर्मी को दिखाना है ना कृतम एवं यानी कर्म एवं तो केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं ये जो तीन प्रकार का कर्म है इन तीन प्रकार के केवल कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं जो तत्व वर्णाभिमानी तथा आश्रम अभिमानी मनुष्यों में से मनुष्य अर्थात जो केवल कर्मी है उपासना नहीं करते इसलिए उस कृतम एवं उपासते में एवकार कारका जो व्यावर्त्य है उसे बताते हैं न अकृतम नित्यम यानी नित्यम करते हमेशा अकृतम यानी जो शास्त्र निषिध है वो नहीं करते और उपासना भी नहीं करते शास्त्र भीत है उपासनापि लेकिन वो भी नहीं करते और निषिद्ध कर्म भी नहीं करते केवल शास्त्र भीत कर्म करते है पुण्य कर्म में ही लगे रहते हैं आगे बताना है कि ते चांद्रमसम एवं लोकम अभिजनते उन्हें चांद्रमस लोक की यानी स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती तो यहाँ तद ये हवये इस वाक्यस्थ ये इस सर्वनाम से जिन्हें लिया जाएगा उन्हीं को ते चंद्रमसम एवं लोकम अभिजयन्ते में ते शब्द से ग्रहण किया जाएगा तो ये शब्द से इष्टपूर्त दत्त ये तीन प्रकार का शास्त्र विहित जो कर्म है केवल उसी का अनुष्ठान करने वाले शास्त्र निषिध कर्म का अनुष्ठान न करने वाले और उपासना न करने वाले को लिया जा रहा है केवल कर्मी को केवल पुण्य कर्म करने वाले तो ते शब्द भी बताएगा कि उन्हें उस केवल शास्त्रवित इष्टपूर्त दत्त कर्म के फलस्वरूप चांद्रम शब्दित स्वर्गलोक की ही प्राप्ति होती है उत्तरायन मार्ग से दक्षिणायन मार्ग से उत्तरायण मार्ग से नहीं दक्षिणायन मार्ग से उन्हें केवल फिरो वो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी तो इससे पहले ये जो यहां आया इष्टंच पूर्तन च इष्टापूर्त और इति शब्द का अर्थ हुआ आदि और उससे ग्राह्य है दत्त कर्म तो तीन प्रकार का कर्म हुआ शास्त्र विहित उसमें इष्ट प्रकार का कर्म कौन सा है पूर्त कर्म किसको कहा जाएगा और दत्त कर्म किसको कहा जाएगा इन तीनों का लक्षण ठीक ठीक टीकाकार बता रहे हैं इष्ट ये है पूर्त ये है दत्त ये है कहकर तो टीका आ रही है टीका पर चर्चा हम लोग कल करता है चेति इस प्रतीक के बाद वाली। ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुया मेवा भद्रम पसे माक्षत्रा